साधु से जो प्रेम होता है वो प्रार्थना है उसमें ना तो काम है शरीर का नाता नहीं है वह ना ही साधारण अर्थों में जिसको हम प्रेम कहते हैं वही है मन का नाता भी नहीं है वह वह तो प्राण से प्राण का संवाद है वह तो आत्मा से आत्मा की वार्ता है वह तो केंद्र का केंद्र से मिलन है हो जाता है कभी हो जाता है यह जीवन का सौभाग्य है हो जाने दो तो तुम धन्यभागी हो रोकना मत अटकाना मत क्योंकि बहुत हैं अभागे जो अटका लेते रोक लेते और रोकना चाहो तो रोक सकते हो यह बात भी ख्याल में ले लेना करना चाहो तो कर नहीं सकते लेकिन रोकना चाहो तो रोक सकते हो तुम भीतर हवा के झोंके को निमंत्रण नहीं दे सकते कि आओ जैसे अभी वृक्ष चुप खड़े हवा का कोई झोखा नहीं आ रहा हम लाख कहें कि आओ हवाओ आओ हमारे कहने से कुछ भी ना होगा जब हवा का झोंका आएगा तब आएगा लेकिन जब हवा का झोंका आए तब भी तुम हो सकता है द्वार दरवाजे बंद किए ताले मारे भीतर बैठे रहो तो हवा का झोंका आए फिर भी तुम वंचित हो सकते हो हवा का झोंका ना आए तो तुम ला नहीं सकते इस बात को ख्याल में रखना इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उस संबंध में विधायक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नकारात्मक रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है आकाश के बादल बरसें इसके लिए तो घड़ा क्या कर सकता है घड़ा पुकारे तो भी क्या होगा आकाश के बादल घड़े की बातें सुनेंगे नहीं लेकिन बादल बरसते हो घड़ा उल्टा हो सकता है घड़ा छिप के छप्पर के नीचे जा सकता है घड़ा छिद्र वाला हो सकता है भर भी जाए और खाली हो जाए साधा से ती नेह लगे तो लाइए हो सके ये बात तो बन जाने देना बनती हो तो बन जाने देना बनती हो तो बाधा मत डालना और मन हजार बाधाएं खड़ी करेगा कहेगा क्या पागलपन है कैसा पागलपन है यह क्या कर रहे हो वह मेरे सामने एक मित्र दिखाई पड़ रहे स्वामी देवानंद भारती पटियाला के एडवोकेट आए थे शिविर में भाग लेने शायद सोचा भी ना होगा कभी कि सन्यास घटेगा घटा तो घट जाने दियाधा ना डाली फिर यह तो उनकी कल्पना के बाहर ही रहा होगा कि सन्यास देते वक्त मैं उनसे कहूंगा अब कहां जाते पटियाला यह तो कल्पना में भी नहीं सोचा होगा और जब मैंने उनसे आप कहां जाते पटियाला तो उन्होंने कहा अच्छा तो यहीं रह जाऊंगा अब कोई उनसे पूछेगा क्या उत्तर दे पाएंगे कैसा उत्तर दे पाएंगे हो जाने दिया। फिर जाते थे कि सब व्यवस्था तो वहां कराए फिर महीने पंद्रह दिन में लौट आएंगे मैंने कहा ठीक है जाके व्यवस्था कराओ मुझसे ले भी गए विदा लेकिन अभी तक गए नहीं तो मैंने लक्ष्मी को पूछा कि पूछना हुआ क्या तो लक्ष्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा जाने का मन ही नहीं होता तो खबर कर दी कि वहां जो करना हो कर लेना यह हो जाने देना यह तो बिल्कुल पागलपन की बात है लेकिन इतनी सामर्थ्य हो तो ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है ये कोई सस्ता सौदा नहीं है खडक की धार कहा है प्रेम पंथ ऐसो कठिन ऐसा कहा है कबीर ने कहा जो घर बारे आप चले हमारे संग जो सब जला सकता हो जब देवानंद ने कहा कि अच्छा रुक जाऊ यहीं रह जाऊंगा तो मुझे लगा कबीर ने कैसे लोगों की बात कही होगी जो घर बारे आप जे घर होवे वे हाण तो ना अगर हानि भी होती हो घर में जो है वो भी जाता हो जे घर होवे वे हाण तो ना तो भी भागना मत छिटक मत जाना सब डूबता हो तो डूब जाने देना तो ही ये नेह लग सकता है तो ही ये प्रीति लग सकती है तो ही प्रीति का विरवा उग सकता है तो ही एक दिन इस प्रीति में फूल लग सकते स्वर्ण के फूल साधा सेह लगे तो लाइए साधु दिखाई पड़ जाए तुम जरा आंखें यहां वहां ना बचाना सीधे सीधे देख लेना तुम हृदय को छिपाना मत सामने कर देना फिर कुछ हो जाता है कुछ हो जाता है जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है जिसका कोई गणित न बिठाया जा सका है न बिठाया जा सकता है न बिठाया जा सकेगा परमात्मा के मार्ग बड़े सूक्ष्म और बड़े अज्ञात है मैंने तुमसे कहा अभी देवानंद के संबंध में कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि पुणे जाते हैं तो गए सदा को कि पटियाला मीठी गया मैंने भी सन्यास देने के पहले क्षण भर को नहीं सोचा था कि उनसे मैं ये कहूंगा ऐसा मैं किसी से कहा भी नहीं हूं कभी कि सन्यास देती से कह दू धीरे धीरे पकड़ना होता है किसी को पहुंचा पकड़ा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है ऐसा एकदम से माला गले में डाल के मैंने उनसे कहा न जानता हूं उन्हें ना वो मुझे जानते हैं कि अब कहां जाते हो जो उनकी आंख में देखा उस क्षण जैसे कोई मेरी बांसुरी से दे गया टेर ने मैं भी थोड़ा चौंका ऐसा तो किसी नियम के अनुकूल नहीं है यह बात तो ठीक नहीं है कहनी यह तो किसी को अड़चन में डालने वाली बात हो सकती है नए नए व्यक्ति को इस तरह का कहना हो सकता है वो हां ना कह पाए तो अपराध भाव अनुभव होगा उसे और हां कह दे और पूरा ना कर पाए तो भी अपराध भाव अनुभव होगा उसे हां कह दे और पूरा भी कर ले लेकिन कहीं कोई मन का हिस्सा ना कहता रह जाए तो अर्चन बन जाएगी दुविधा हो जाएगी द्वंद्व हो जाएगा पर परमात्मा के रास्ते अति सूक्ष्म में वही बोल गया देवानंद को उसने ही कहलवा लिया मुझसे उसने ही कहलवा लिया उनसे अब वही उन्हें जाने नहीं दे रहा है वो कहते हैं दरवाजे से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता पैर ही नहीं जाते पटियाला की तरफ भेज दी है खबर अपने कारकुन को कि लिया कुछ किताबें कानून की यहां भगवान को वकीलों की जरूरत भी है तो अब यही अदालत में उलझेंगे हो गया पटियाला का काम समाप्त जेघर हो वे हाण तो हूं ना छिटका वे आए वजम में इतना तो मीर ने देखा फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही प्रेमी आ जाए तो सब चिराग फीके पड़ जाते वे आए वजुम में इतना तो मीर ने देखा बस इतना ही दिखाई पड़ता है कि कोई आया आया आया फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही फिर सब चिराग के पड़ गए बुझ गए प्रेम की घड़ी जब आती है तो फिर एक ही दिखाई पड़ने लगता और सब विदा हो जाते यहां जिनका मुझसे प्रेम है उन्हें और कोई नहीं दिखाई पड़ता मैं हूं यहां और वो है बाकी इतनी भीड़ है बाकी लोग बैठे हैं ऐसा एहसास होता रहता है कि बाकी लोग भी हैं मगर कहीं दूर बहुत दूर हजारों कोसों की दूरी पर लोग मौजूद एक परिधि पर लेकिन केंद्र पर मैं हूं और वे वे आए वज में इतना तो मीर ने देखा फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही ऐसा ही हो जाता है ऐसा ही प्रेम पागल है प्रेम पंथ ऐसो कठिन कठिन है क्योंकि अहंकार को जाना पड़ता अन्य था तो बड़ा सरल है बड़ा सुगम है बड़ा सहज है अहंकार छोड़ने का साहस हो तो प्रेम से सरल फिर और क्या है क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं सब होना शुरू होता है सब प्रसाद है प्रयास बिल्कुल भी नहीं है जिंदगी पर है गुमाने साए गैसुए दोस्त सांस लेता हूँ तो मिलता है सुरागे बुए दोस्त गर्द से अयाम मुंह तकती है मेरा और में चूमता जाता हूँ आँखों से गुबारे कुए दोस्त जजब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना खिजर दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त लग जिसे पहम ने आखिर दस्तगीरी की रबिस वे तकुल्लफ़ बढ़ गए मेरी तरफ बाजुए दोस्त जिंदगी पर है गुमाने साय गैसुए दोस्त तुम जरा सर को निकट तुम जरा प्रेम के पास आओ तो प्रीतम की, की जुल्फों का छाया प्रीतम के जुल्फों का साया तुम्हें मिल जाए जिंदगी पर है गुमाने साय गैसुए दोस्त जैसे प्यारी प्रतिमा के केस तुम्हारे चेहरे को घेर ले छाया दे दे सांस लेता हूं तो मिलता है सुराग बुए दोस्त और फिर तुम श्वास भी लो तो भी प्यारे की ही गंध आए या प्रतिमा की गंध आए गर्द से अयाम मुंह तखती है मेरा और मैं संसार की मुसीबतें मुझे देख रही मैं उनको देख रहा हूं चूमता जाता हूं आंखों से गुबारे कुए दोस्त और प्यारे की गली की जो धूल है वो चूम रहा हूं अब मुझे कोई मुसीबतें ना रही कोई समस्याएं ना रही चूमता जाता हूं आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त जज दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना अगर भावनाओं की यही बाढ़ आती रही अगर भावनाएं ऐसी ही उभरती रहीं उठती रहीं आकाश की यात्रा पर निकलती रहीं अगर भावनाओं की ऐसी राशि पर राशि संग्रहित होती चली गई जजब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त खिज्र सूफियों की धारणा है कि एक देवता खिजर नाम का एक देवता एक पैगंबर अदृश्य लोक से जगत में घूमता रहता है उन लोगों के लिए जो प्यासे हैं राह दिखाता है उन लोगों के लिए जिनके मन में परमात्मा की किरण जगी है उनका हाथ पकड़ता है उन्हें सम्यक मार्ग पर ले जाता है सूचनाएं देता है इंगित करता है एक अदृश्य पैगंबर का नाम है खिज्र खिज्र राह बताता है भटकों को और ये प्यारे वचन देखना जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना खिज़र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त अगर यही भावनाएं उठती रहीं यही दीवानगी उठती रही प्रेम का यही बाढ़ आती रही आती रही तो तुम एक दिन देखना एक मजा की बात देखना कि खिज्र को भी इस तरह के दीवानों से रास्ता पूछना पड़ेगा कि परमात्मा कहाँ है जज बे दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना खिजर दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त पर नेह लगे प्रेम जगे भाव उठे उठने देना साधा सेती नेह लगे तो लाइए जे घर हो वे हाण तोहु ना छिटकाइए हानि तो, तो होगी बहुत हानि इसलिए होगी बहुत कि तुमने गलत से संबंध जोड़ रखा है तुमने व्यर्थ से नाते जोड़ रखे जैसे ही तुम किसी साधु से नाता जोड़ोगे व्यर्थ से नाते टूटने लगेंगे अपने आप टूटने लगेंगे रोशनी से संबंध बनाओगे अंधेरे से संबंध टूट जाएगा दोनों संबंध साथ साथ हो भी नहीं सकते जीवन का हाथ पकड़ोगे मौत से नाता टूट जाएगा तो कुछ जो व्यर्थ है वह तो छूटेगा स्वास्थ्य से दोस्ती बनाओगे बीमारी से दोस्ती छूट जाएगी दोनों दोस्तियां साथ तो नहीं चल सकती जे घर हो वे हाँ तो न हूं ना तो घबराना मत साधु की दोस्ती में कुछ तो गमाना पड़ेगा गमाने वाले ही कुछ कमाते हैं हां जो जाता है वह व्यर्थ है और जो आता है बड़ा सार्थक लेकिन जब जाता है तब तो सार्थक का कुछ पता नहीं होता जैसे मैं तुम्हें कहूं चलो उस किनारे चले छोड़ो ये किनारा ये किनारा तुम्हें दिखाई पड़ता है इस किनारे पे तुम रह चुके हो जन्मों जन्मों, तुमने घर बना लिया तुमने परिवार बसा लिया मैं कहता हूं बैठो मेरी नाव में चलो उस तरफ कहे वाजिद पुकार आ जाओ बैठो नाव में उस तरफ ले चलते उस तरफ का किनारा ना तो तुम्हें दिखाई पड़ता इतना दूर न तुमने कभी किसी से दोस्ती बांधी है जो उस किनारे का रहा हो वह किनारा है भी इस पर भी कैसे भरोसा है और अगर मेरी नाव में बैठे तो ये किनारा तो छूटने लगेगा मझधार में पहुंच के एक ऐसी घड़ी भी आती है संक्रमण की जब ये किनारा तो छूट गया और दूसरा अभी दिखाई भी नहीं पड़ा घबराहट होती तब छिटक जाने की इच्छा होती कि लौट जाओ दूरी बढ़ती जा रही किनारे से अभी भी लौट जाओ छलांग लगा जाओ नाव से वापस तैर जाओ अपने किनारे पर तो बहुत से छलांग लगा जाते वापस तैर जाते फिर जब तुम वापस तैर के पहुंच जाओगे अपने किनारे पर तो स्वभावता लोग पूछेंगे क्या हुआ कैसे लौट आए तो अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत से तर्क दोगे कि वो नाव गलत थी कि वो माझी गलत था कि दूसरा किनारा है ही नहीं तुम्हें अपनी आत्मरक्षा तो करनी होगी तुम ये तो ना कहोगे कि मैं कायर हूं इसलिए लौट आया तुम ये तो ना कहोगे कि भयभीत हो गया इसलिए लौट आया तुम ये तो ना कहोगे कि वो किनारा दिखाई नहीं पड़ता था ये किनारा हाथ से जाने लगा मैंने सोचा मैं भी किस पागलपन में पड़ गया तुम ये तो नहीं कहोगे शायद तुम दूसरों से तो कहोगे नहीं अपने से भी नहीं कहोगे तुम अपने से भी यही कहोगे कि अच्छे हुआ लौट आए दूसरा कोई किनारा नहीं किस पागल के साथ दोस्ती बना ली थी कहाँ चल पड़े थे अच्छा भला घर अच्छा भला किनारा सब सुख सुविधाएं छोड़ के कहां चल पड़े थे तो छिटकने के तो बहुत मौके आते हैं इसलिए ख्याल रखना वाजिद ठीक कह रहे हैं छिटक मत जाना लेकिन जो बढ़ते चले जाते हैं छिटकते नहीं उनके जीवन में वह परम प्रकाश एक दिन घटता है समझता क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद ये हो जाएंगे जिस जानेब उसी जानेब खुदा होगा ये जो प्रेमी है ये जिस तरफ खड़े हो जाते उसी तरफ परमात्मा हो जाता है जिनके जीवन में प्रेम की दीवानगी आ गई उनके जीवन में सब आ गया उनके हाथ में परमात्मा की कुंजी आ गई समझता क्या है तू दीवानगान ने इसको जाहिद त्यागी हैं तपस्वी हैं उनको प्रेम का रस नहीं है वे प्रेम की नाव में नहीं बैठते वे अपना इंजाम कर रहे हैं स्वयं अपने त्याग से अपनी तपश्चर्या से वे सोच रहे हैं परमात्मा को पाके रहेंगे परमात्मा पाया नहीं जा सकता और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमसे छोटा होगा और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमारे अहंकार का एक आभूषण बनकर रह जाएगा वो हमारी प्राप्ति है वो हमारे अहंकार को ना मिटा पाएगा परमात्मा पाया नहीं जाता परमात्मा आता है उतरता है उसका अवतरण होता है समझता क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद और त्यागी व्रति प्रेमियों को पागल ही समझते रहते हैं इनको क्या होगा स्वभाव था जो आदमी उपवास कर रहा है शीर्षासन लगाए खड़ा है कांटों पर सोया है नंगा खड़ा है वो मीरा को देखेगा वीणा बजाते गीत गाते नाचते सोचेगा पागल हो गई ऐसे कहीं कुछ होता है अरे उपवास करो व्रत करो नाचने गाने से क्या होगा कांटों पर लेटो कांटों की सेज बनाओ वीणा बजाने से क्या होगा उसे पता ही नहीं है कि प्रेमियों को कुछ और दर्शन हो गया है कोई और झरोखा खुल गया है कोई और द्वार मिल गया है समझता क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा प्रेम के पागलपन का ऐसा बल है कि प्रेमी जिस तरफ हो जाएगा उसी तरफ परमात्मा होगा लेकिन बीस से छिटक जाने के बहुत पड़ाव आते चलते चलते लोग भाग जाते हिम्मत छोड़ देते साहस टूट जाता है। जेनर मूर्ख जान सो तो मन में डरे और उनको मूर्ख समझना जो ऐसा डर के छिटक जाए उनको बिल्कुल पागल समझना एक तो वे हैं पागल जो परमात्मा की तरफ चल पड़े वे धन्यभागी, और एक वे हैं पागल जो मूढ़ता के कारण व्यर्थ को और छुद्र को पकड़ के रुक जाते क्यों उनको मूर्ख कहते इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और उसको छोड़ते भी नहीं जरा सोचो तुम जैसी जिंदगी जिए हो उसमें क्या मिला क्या पाया पचास वर्ष बीत गए साठ वर्ष बीत गए इतना अनुभव के लिए काफी नहीं है क्या मिला हाथ क्या लगा हाथ खाली के खाली है हां नहीं मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ना होगा तिजोरी ना होगी होगी धन होगा दौलत होगी प्रतिष्ठा होगी मगर ये कुछ हाथ लगा एक बार पुनर्विचार करो तो तुम हैरान हो कि इस संसार में विफलता के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं सफलता के पीछे भी विफलता ही छिपी होती सफलता भी विफलता का ही एक नाम है एक परिधान है लेकिन अंतता आती है मौत और सब पड़ा रह जाता है इसलिए वाजिद कहते हैं जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे जो डर गए इस परम यात्रा से और सिकुड़ गए और जल्दी से अपने द्वार बंद कर लिए और न उतरने दी उसकी किरण न आने दी उसकी हवा न बहे उसकी तरंग में बंद कर लिए अपने कान न सुनी उसकी टेर जल्दी जल्दी डर जाने वाले लोग यह यात्रा नहीं कर पाते साहस चाहिए दुस्साहस चाहिए जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए हिसाब किताब से यह मार्ग तय नहीं होता जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता रविस कविस ही को हम आसियां बना लेते अगर ख्याल में भी ख्वाब आसियां होता बहुत बार लगेगा कि परमात्मा दिखाई तो पड़ता नहीं कुछ उसके मिलने के प्रमाण भी मिलते नहीं जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को, लेकिन भक्त वही है प्रेमी वही है जो उसकी उपेक्षा भाव को भी उसकी कृपा समझता है जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल फुल्क तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता तो यह जो मेरा दिल है बार बार संशय पैदा करता बदगुमा हो जाता संदेह खड़े करता लेकिन मैंने तेरी उपेक्षा को भी तेरी कृपा समझा मैंने समझा कि तू पका रहा है मैंने समझा कि तू जला रहा है मैंने समझा कि तू आग में डाल रहा है क्योंकि यही तो निखारने के उपाय है जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता भक्त को विरह और उपेक्षा के क्षण भी आते हैं जब पुराना किनारा छूट जाता है नई की झलक भी नहीं मिलती पुराना घर गिर जाता है नई की कोई खबर नहीं भनक भी नहीं पुराना जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है और नए के सूत्र हाथ नहीं लगते और लगता है कि संसार तो गया और परमात्मा है भी या नहीं उसकी उपेक्षा मालूम होती भक्त पुकारता है और उत्तर में आकाश चुप रहता है भक्त रोता है और परमात्मा के हाथ तो उसके आंसू पहुंचने नहीं आते भक्त तड़फता है और कोई सांत्वना नहीं आती कोई कान में आके गीत नहीं गुनगुना चाहता सो नहीं सकता विरह में जलता है लेकिन कोई लोरी नहीं गाता कितनी देर कितनी देर तक बर्दाश्त ये उपेक्षा भाव कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा मिलेगा ही नहीं संशय उठने लगते हैं मन में नहीं लेकिन जो प्रेमी है उसके मन में संशय उठते ही नहीं संसय उठते हैं सिर्फ भयभीत लोगों को अक्सर लोग सोचते हैं कि नास्तिक बड़ा हिम्मत वाला आदमी होता है नहीं नास्तिक सिर्फ डरा हुआ आदमी वो इतना डरा हुआ है कि अगर परमात्मा हुआ तो मुझे फिर यात्रा पर जाना होगा इसलिए कहता है परमात्मा है ही नहीं न होगा बांस न बजेगी बांसरी है ही नहीं परमात्मा इसलिए अब किसी यात्रा पर अज्ञात की जाना नहीं न कुछ खोजना है न कोई अभियान करना है अभियान से बचने का यह उपाय है नास्तिकता परमात्मा कोई इंकार इसलिए नहीं करती कि परमात्मा नहीं क्योंकि खोजा ही नहीं तो नहीं कैसे कहोगे जाना ही नहीं तलाशा ही नहीं तो इंकार कैसे करोगे नास्तिकता मान लेती है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि ईश्वर अगर है तो फिर प्राणों में एक अड़चन शुरू होगी कि जो है उसे खोजो जो है उसे पाओ जो है उसे बुलाओ फिर ये जीवन अस्त व्यस्त होगा और वह अभियान इतना बड़ा है कि उस अभियान में सभी कुछ दाव पे लग जाता है तो नास्तिक इनकार कर देता है ईश्वर को मगर तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे आस्तिक नास्तिक से कुछ बेहतर तुम्हारे आस्तिक भी भय के कारण ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं वो कहते हैं कि हां आप हैं आप हैं ही खोजने की सवाल क्या खोजने की जरूरत ही क्या है क्यों करें सत्संग आप तो हैं ही मंदिर में चढ़ाएंगे दो तो फूल मरते वक्त राम राम जप लेंगे कभी कभार सत्यनारायण की कथा करवा लेंगे कभी दो पैसे दान कर देंगे कुछ ऐसा करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा आप हैं हम तो मानते ही हैं खोजना क्या है नास्तिक भय के कारण इंकार कर देता है ताकि खोजना ना पड़े आस्तिक भय के कारण स्वीकार कर लेता है ताकि खोजना ना पड़े प्रेमी ना इंकार करता ना स्वीकार करता प्रेमी खोज पर निकलता है प्रेमी के भीतर प्यास है तलाश है और निश्चित ही ये प्रेम सीधा सीधा परमात्मा से नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा का ना तो कोई रूप है ना कोई रंग है किससे करोगे प्रेम ये प्रेम तो किसी सदगुरु से ही हो सकता है फिर सदगुरु से ही सरकते सरकते धीरे धीरे सदगुद सदगुरु है ही वही जो तुम्हें धीरे धीरे रूप से छुड़ा दे अरूप से मिला दे दृश्य से मुक्त करवा दे अदृश्य से जुड़ा दे जो धीर धीरे धीरे स्थूल को छीन ले और सूक्ष्म की सीढ़ियां तुम्हें दे दे साधा सेह लगे तो लाइए जे घर हो वेहान तहु न छिटकाइए जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे हरिहां वाजिद सब कार सिद्ध हो कृपा जय वह करे कर लेना प्रेम किसी सदगुरु से क्योंकि उसकी कृपा हो जाए तो सब पूरा हो जाता है सब सध जाता है वे करो पूर्णदान वेर क्यों बनत और जो भी कर सको शुभ करो देर ना करो आदमी का मन उल्टा है अशुभ तत्ण करता है शुभ कहता है कल करेंगे अगर किसी ने गाली दी तो जवाब अभी देता उठा लेता पत्थर राह के किनारे पड़ा हुआ ऐसा नहीं कहता कि कल कि आएंगे भाई कल कि लाएंगे पत्थर देंगे जवाब 24 घंटे बाद आना अभी हम फुर्सत में नहीं कोई गाली दे दे तुम हजार काम छोड़ के वहीं जूझ जाते हो गलत को करने में बड़ी तत्परता है लेकिन मन में भाव उठे ध्यान तो सोचते हो करेंगे जल्दी क्या है जिंदगी पड़ी है। कर लेंगे कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ध्यान करना चाहते लेकिन टालते रहते कल पर व्यर्थ को आज कर लेते हैं सार्थक को कल पर डाल देते कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो सन्यास में छलांग लेना चाहते लेकिन टालते रहते कल पर ऐसा हुआ एक बार एक वृद्ध महिला बंब, बंबई में सन्यास लेना चाहती थी ना मालूम दो तीन वर्षों से निरंतर बार बार आती कहती कि लेना तो है मगर और थोड़े दिन इधर मेरे लड़के का विवाह हो रहा है विवाह में जरा अच्छा ना लगेगा कि मैं गैरिक वस्त्र माला पहन के खड़ी होंगी मेहमान आएंगे सब प्रीजन इकट्ठे होंगे ये जरा निपट जाए फिर कुछ और काम आ जाता फिर कुछ और काम आ जाता एक दिन मुझसे आई थी कई बार आ चुकी तो मैंने कहा तू मेरा पीछा भी छोड़ तेरे जब सब काम निपट जाए तभी तू आ जाना अगर मैं बचूं तो आ जाना या तू बचे तो आ जाना मुझे लगता नहीं तेरे काम निपटेंगे तेरे काम निपटने के पहले तू निपट जाएगी और यही हुआ संयोग की ही बात थी वो मुझसे मिलके लौटी और रास्ते में ही एक कार से टकरा गई सांझ तो उसका लड़का भागा हुआ आया कि मां अस्पताल में बेहोश पड़ी बचने की उम्मीद नहीं आया ही नहीं फिर दूसरे दिन चौबीस घंटे बाद मृत्यु हो गई उनके लड़के ने मुझे आके कहा तो उनकी बड़ी इच्छा सन्यास लेने की थी आप कृपा करके माला दे दें और हम गैरिक वस्त्रों ने उड़ा देंगे और माला पहना देंगे मैंने कहा तुम्हारी मर्जी मगर मुर्दों के कहीं सन्यास होते जिंदा रहते तुम्हारी मां संन्यास ना ले पाई तीन साल से तो बार बार आती थी काम निपट जाए सब अब काम तो सब पड़े रह गए खुद निपट गई अब तुम मुर्दा लाश के लिए संन्यास दिलवाना चाहते हो मुझे कुछ हर्जा नहीं है तुम्हारा मन तृप्त होता हो तो यह माला ले जाओ गैरक वस्त्र पहना देना माला हो पहना देना मैंने कब बजाया अब मां को सन्यास दिलवाने कि तुम अपने सन्यास की सोचो कहा कि अभी तो अभी तो मेरी मां मर गई और अभी तो इस झंझट में हूं अभी कैसे ले सकता हूं लूंगा मैंने कहा फिर वही भूल यही तुम्हारी मां कहती रही बेटे के उस दिन से मुझे दर्शन ही नहीं हुए क्योंकि तो वो डरा होगा कि अब जाऊंगा तो बात सवाल उठेगी कब सन्यास का क्या है अब तो उनका बेटा अगर मैं बचा तो शायद आए तो आए जब वो चल बसे कि पिताजी की बड़ी इच्छा थी सन्यास लेने की वो चले गए अच्छे ही करते करते माला दे दो लोग सुबह को टालते चले जाते हैं वाजिद कहते हैं वेक करो पुण्य दान पुण्य करना हो दान करना हो शुभ करना हो तो वेक करो जल्दी करो त्वरा से करो अभी करो वेर क्यों बनते कहीं देर करने से बनती बात बिगड़ना चाहे दिवस घड़ी पल जाए जुरासो गिनत है और प्रतिपल मौत करीब आ रही मृत्यु खड़ी गिनती गिन रही एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और गए मौत खड़ी गिनती गिन रही कब दस हो जाएंगे कब बस आ जाएगा कहा नहीं जा सकता एक एक पल गिना जा रहा है और एक एक पल कम हुआ जा रहा है वे करो पुनदान वेर क्यों बनत है दिवस घड़ी पल जाए जुरासो गिनत है मुख पर दें है थाप, सूंज सब लूट है आएगी मौत और देगी तमाचा मुंह पर भर देगी धूल से तुम्हारे मुख को सूंझ सब लूटी है और सब सास सामान जो तुमने इकट्ठा किया है सब लूट जाएगा सब पड़ा रह जाएगा और इसी को इकट्ठा करने में जिंदगी गमाई और ये सब इकट्ठा मौत छीन लेगी तो तुम जिंदगी जिए कहां मौत की सेवा करते रहे तुम्हारी जिंदगी मौत की सेवा में जा रही क्योंकि ये सब तुम तो मौत के लिए इकट्ठा कर रहे हो वही छीन लेगी इसमें से तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं और जो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है वही व्यर्थ है कुछ ऐसा कमा लो जो मौत छीन न सके वही धन है जो मौत न छीन सके उसी धन का नाम ध्यान है ध्यान ही एकमात्र धन है जो मौत नहीं छीन सकती और से सब छीन लेगी लेकिन ध्यानी, ही ध्यान पूर्वक मरता है अपने ध्यान को संभाले संभाले मरता है वो ध्यान को संभाल कर ले जाता मौत के पार मौत भी उसके ध्यान को जला नहीं पाती नैनम छिदंती शस्त्राणी नाहम हम दहती पाव का ना तो शस्त्र छेद पाते ना आग जला पाती ऐसा भी कुछ है वही तुम्हारी आत्मा है उसी आत्मा को उघाड़ लेने का उपाय ध्यान है